पिर वे क्या करें यह दिशय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जैसे पक्छी आकाश में सुख पूर्वक जाते आते हैं वैसे ही सांगो पांग शिल्फ विद्या को साच्छात करके उसे उत्तम यानादि सिद्ध करके अच्छी सामग्री को रख के बढ़ाते हैं वे ही उत्तम प्रतिष्ठा और धनों को प्राप्त होकर नित्य बढ़ा करते हैं फिर वे वायु कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे भय रहित पुरुष युद्ध से निवृत्त नहीं होते वैसे युद्ध हारे लड़ने के लिए शीघ्र दौड़ते हैं जैसे चुधातुर मनुष्य अन्न की इच्छा और जैसे सीना में युद्ध की इच्छा करते हैं जैसे दंड देने हारे न्यायाधीशों से अन्यायकारी मनुष्य उद्विग्न होते हैं वैसे ही कुपथ्यकारी अच्छे प्रकार उपयोग न करनहार मनुष्य वायुओं से भय को प्राप्त होते और अपनी मर्यादा में रहते हैं फिर वे सभा अध्यक्ष आदि कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघ का धारण हनन और वर्षा के समुद्र को भरता है वैसे सभापति लोग विद्या न्याय युक्त प्रजा के पालन का धारण करके अविद्या अन्याय युक्त दुष्टों का ताड़न करके सबके हित के लिए सुख सागर को पूर्ण भरें फिर वे कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य लोग इस जगत में जन्म पा विद्या शिक्षा का ग्रहण और वायु के समान कर्म करके सुखों को भोगें फिर वे किस लिए क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे मनुष्य कुप को खोद खेत व बगीचे आदि को सींच के उसमें उत्पन्न हुए अन्न और फलाद से प्राणियों को तृप्त करके सुखी करते हैं वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि लोग वेद शास्त्रों में विशारद विद्वानों को कामों से पूर्ण करके इनसे विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म का प्रचार कराके सब प्राणियों को आनंदित करें फिर उनसे मनुष्यों को क्या-क्या आशा करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सभा अध्यक्ष आदि लोगों को योग्य है कि सुख दुख की अवस्था में सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान मान के सुख नादि से युक्त करके पुत्रवत पाले और प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उनका सत्कार पिता के समान करें इस सुक्त में वायु के समान सभा अध्यक्ष राजा और प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की संगति पूर्व सुक्तार्थ के साथ समझनी चाहिए यह 85वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ फिर वह गृहस्थ कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे प्राण के बिना शरीर अधिकार रक्षण नहीं हो सकता वैसे सत्य उपदेशकर्ता के बिना प्रजा की रक्षा नहीं होती भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि जानने जनाने वाक्रियाओं से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को युक्त करा यथावत परीक्षा करके विद्वान करना चाहिए भावार्थ त्रिब बुद्धि और शिल्प विद्या सिद्ध विमानादि यानों के बिना मनुष्य देश देशांतर में सुख से आने जाने को समर्थ नहीं हो सकते उस कारण अति पुरुषार्थ से विमानादि यानों को यथावत सिद्ध करें फिर उन शिक्षित मनुष्यों से क्या होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ विद्वानों की शिक्षा के बिना मनुष्यों में उत्तम गुण उत्पन्न नहीं होते इसे इस इसका अनुष्ठान नित्य करना चाहिए फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से युक्त अच्छे प्रकार परीक्षित शुभ लक्षण युक्त संपूर्ण विद्याओं का वेता दृढ़ांग अतिबली पठनहारा श्रेष्ठ सहाय से सहित पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान है वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होता है इससे विरुद्ध मनुष्य नहीं हम सब मिलके क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सब ऋतु में ठहरने वाले वायु प्राणियों की रक्षा कर उनको सुख पहुंचाते हैं वैसे ही विद्वान लोग सबके सुख के लिए प्रवृत्त हों ना कि किसी के दुख के लिए उनकी रक्षा और शिक्षा पाया हुआ मनुष्य कैसा होता है इस विषय को कहा है भावार्थ जिन मनुष्यों की सभा अध्यक्ष आदि विद्वान रक्षा करने वाले हैं वे क्यों कर सुख और ऐश्वर्य को ना पावें उनके संग से मनुष्य को क्या जानना चाहिए यह अगले मंत्र में कहा है भावार्थ कोई पुरुष विद्वानों के संग के बिना सत्य काम और अच्छे बुरे को जान नहीं सकता इससे सबको विद्वानों का संग करना चाहिए अब और मनुष्यों को उन सभा अध्यक्ष आदि मनुष्यों से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर प्रीति और पुरुषार्थ के साथ विद्युत आदि पदार्थ विद्या और अच्छे-अच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी और दुर्गुणी मनुष्यों को दूर कर नित्य अपनी कामना सिद्ध करें फिर वे क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में मरुतः सत्य सवशः महित्वना इन तीन पदों की अनुवृत्ति है सभा अध्यक्ष आदि को परम पुरुषार्थ से निरंतर राज्य की रक्षा करनी तथा अविद्या रूपी अंधकार और शत्रुजन दूर करने चाहिए तथा विद्या धर्म और सज्जनों के सुखों का प्रचार करना चाहिए इस सुक्त में जैसे शरीर में ठरन हार प्राण आदि पवन साहस सुखों को सिद्ध कर सबकी रक्षा करते हैं वैसे ही सभा अध्यक्षादिकों को चाहिए कि समस्त राज्य की यथावत रक्षा करें इस अर्थ के वर्णन से इस सुक्त में कहे हुए अर्थ की उस पिछले सुक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिए यह 86वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब 87वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में पूर्वोक्त सभा अध्यक्ष कैसे होते हैं यह उपदेश किया है भावार्थ जैसे सूर्य की किरणें तीव्र प्रताप वाली हैं वैसे प्रबल प्रताप वाले मनुष्य जिनके समीप हैं क्योंकर उनकी हार हो इसी सभा अध्यक्ष आदि को उक्त लक्षण वाले पुरुष अच्छी शिक्षा सत्कार और उत्साह देकर रखने चाहिए बिना ऐसा किए कोई राज्य नहीं कर सकते हैं सभा अध्यक्ष के काम वाले मनुष्य क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विमान आदि रथ बनाकर उनमें आग पवन और जल के घरों में आग पवन जल धरकर कलों से उनको चला कर उनकी भाब को रोक रतों को ऊपर ले जाएं जैसे की पखेरुवा मेग जाते हैं वैसे आकाश मार्ग से अविस्ट स्थान को जाते हैं जा आकर व्यवहार से धन और युद्ध सर्वदा जीत व राज्य धन को प्राप्त होकर उन धन आदि पदार्थों से परोपकार कर निरभिमानि होकर सब प्रकार के आनंद पावें और उन आनंदों को सबके लिए पहुंचावें फिर वे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष पवन तृण औषधि और धूल को कंपाते हैं वैसे ही वीरों की सेना के रथों के पहियों के प्रहार से धरती और उनके शस्त्रों की चोटों से डरनहार मनुष्य कंपा करते हैं और जैसे व्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से धन को पाकर बड़े धनाढ्य होते हैं वैसे ही सभा आदि कामों के अधीन शत्रुओं के जीतने से अपना बड़प्पन और प्रतिष्ठा विख्यात करते हैं फिर सेना युक्त सेना का अधिश वीर कैसा होता है यह विशय अगले मंत्र में कहा है। भावार्त ब्रह्मचर्य और विद्या परिपून शारीरिक और आत्मिक बल्युक्त अपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेना पती सेना की निरंतर रक्षा करके शत्रों को जीत के प्रजा का पालन करे। फिर वे क्या करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृ भाव से परमेश्वर की आज्ञा पालन रूप प्रार्थना उपासना और परमेश्वर का उपदेश संसार के पदार्थ और उनके विशेष ज्ञान से उपकारों को लेकर अपने जन्म को सफल करें फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टि पदार्थ विद्या को प्राप्त अनेक उपकारों को ग्रहण कर उस विद्या के पढ़ने और पढ़ाने से वाचाल अर्थात बातचीत में कुशल हो और शत्रुओं को जीतकर अच्छे आचरण में वर्तमान होते हैं वे ही सदा सुखी होते हैं इस सुक्त में राजा प्रजाओं के कर्तव्य काम कहे हैं इस कारण इस सुक्त के अर्थ के पिछले सुक्त के अर्थ की संगति है यह जानना चाहिए यह 88वां और 13 वर्ग पूरा हुआ